ग्यारहवीं का विचार हम लोग कर रहे हैं इस कंडिका के मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं में में विचार हो रहा है। में भी यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पौर भी ही प्रयुज्यमान स्वाम्यर्थम सत स्वामीन अंतरेण असत्यव स्वामी तदवत यहां तक की व्याख्या हो चुकी है तस्मा इत्यादि से आगे वाले ग्रंथ की चर्चा हमें करनी है अभी तक के भाष्य से भाष्यकार भगवान ने ये बताया कि उस परमेश्वर ने ईक्षण किया कि ये जो कार्यक्रम संघात है यह अपना अपना जो रूप व्यापार है वह यदि मेरे बिना ही करेगा तब तो इस कार्यक्रम संघात को परार्थ होने के कारण कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त जो चेतन है उसके लिए प्रवृत्ति मान, मानी जाती है जड़ में वह सिद्ध नहीं हो पाएगी कार्यक्रम संघा स्वतः जड़ है और इसके अधिष्ठाता स्वामी के रूप में यदि मेरा इसमें प्रवेश नहीं होगा तो फिर मेरे बिना यह कार्यक्रम संघात का व्यापार होगा नहीं और कार्यक्रम संघात का व्यापार दिख रहा है वह जिसके बिना अनुपन्न है बताएगा कि उस कार्यक्रम संघात का अपनी सन्निधि मात्र से प्रवर्तक चेतन कार्यक्रम संघात में अन्वित है विद्यमान है कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति के साक्षी के रूप में यह निश्चित होगा इसे बताया जा रहा है तस्माद इत्यादि वाक्यों से तो तस्माद इत्यादि का अवतरण है टीका में विचारस्य विचारस्योजनम आह तस्मादिति ये जो परमेश्वर ने विचार किया कि कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति मेरे बिना कैसे हो पाएगी अर्थात कथम शब्द के द्वारा सूचित जो है अभाव किसका अभाव कार्यक्रम संघात प्रवृत्ति का अभाव अभाव ही होगा प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी ऐसा विचार किया इस विचार का फल क्या हुआ तो विचार का फल बताते हैं कि तस्मात मया स्वामिना तस्माण स्वामीनाधिष्ठात्रा कृताकृत क्रित फल साक्षी भूत भोक्ता भवित तो जैसे बलि बलिस्तुत्यादि जो भेंट है बलि यानी भेंट और स्तुति यानी जनों के द्वारा किया जाने वाला गुणगान वह राजा के बिना व्यर्थ है राजा ही न हो तो ये सब पूर्व जनों के पौर जनों के द्वारा यानी नगर निवासियों के द्वारा राजा के लिए भेंट ले जाना जो है ही नहीं उसके लिए भेंट ले जाना संभव नहीं हो पाएगा ना और जो है ही नहीं उसका स्तुति गान भी करना नहीं हो पाएगा तो इन नगरवासी आदियों की भेंट दान एवं स्तुत्यादि रूप व्यापार की सिद्धि के लिए राजा जैसे अपने पूर्व में अवस्थित रहता है और देखता रहता है कि मेरे द्वारा नियुक्त जो अधिकारी गण हैं राज्य के वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका निरीक्षण करता है न साक्षी साक्षी के रूप में रहता है पूर्व में प्रविष्ट करके ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ पुरुष पुरस्य इव तो का साक्षी पुरस्व राज जैसे राजा रहता है पूर्व का साक्षी बनने का अर्थ है राज्य, राज्य के सुव्यवस्था के लिए नियुक्त लोगों के कार्य की कार्य का साक्षी बनकर के रहना ऐसे ही कहते हैं तस्मा तो तस्मात यानी बिना चेतन की सन्निधि के जड़ कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति अनुपन्न होने से असिद्ध होने से प्रवृत्ति का अभाव होने से मया पर स्वामिना अधिष्ठात्रा तो मया पर भवितम ऐसा अन्वय करिएण मैं भवित तस्मात्ण मै भवित तो पर का अर्थ यहाँ पर उत्कृष्ट नहीं परकार का किससे अन्य अन्य तो कार्यक्रम संघात से अन्य जिसमें प्रवृत्ति हो रही है संघात में उससे अन्य को बताएगा पर्यण शब्द रोमाया मया का विशेषण है तो मया ये तृतीयांत है अश्म शब्द का रूप इसलिए मेरे कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त जो मैं उस मुझे भवितव्यम का मतलब होना जरूरी है मेरा अस्तित्व जरूरी है यदि मेरा अस्तित्व न हो तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति नहीं हो पा रही जैसे राजा अधिष्ठाता के रूप में राज्य में न हो तो राज्य के नागरिक स्वच्छंद हो जाते हैं ऐसे ही मेरे बिना इनकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी इसलिए कहते हैं कि तस्मात मया परेण मया भवित तो जैसे परेण ये एक विशेषण है मया का ऐसे और भी तृतीयांत जितने हैं ना वो सब विशेषण हैं स्वामीना अधिष्ठात्रा कृताकृत फल साक्षी भूते न भोक्तरा सब मया के विशेषण हैं तो इसमें स्वामी ना का अर्थ हुआ कि ये जो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति का प्रयोजन है उस प्रयोजन का अधिकारी उसे यहां पर स्वामी शब्द से कहा जा रहा है इस पूर्व का स्वामी जैसे राज पौरजनों के द्वारा लाई गई भेंट का अधिकारी राजा है जिसके लिए भेंट ले जाई जाती है वो ऐसे ही कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति से होने वाला जो फल है वह फल कार्यक्रम संघात से अलग जो मैं हूं चेतन उस, उसका अधिकार है उस पर तो इसलिए स्वामीना का अर्थ निकलेगा प्रवृति प्रयोजनार्थिना यह स्वामीना का अर्थ निकलेगा और अधिष्ठात्रा शब्द तृतीया का एक वो चाहना अधिष्ठात्री प्रातिपदी का है ना। और अधिष्ठात्री का अर्थ निकलता है प्रेरक तो इसलिए अधिष्ठात्रा का अर्थ निकलेगा प्रेरक का विशेषण है तो प्रेरक जो मैं हूं जैसे पौर जनों का और बंदी जनों का प्रेरक स्वामी राजा होता है ऐसे राजस्थानीय इस कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक तो प्रवर्तक का प्रेरणा रूप व्यापार होगा तो फिर चेतन आत्मा माया शब्द का अर्थभूत व्यापारी हो जाएगा का मतलब विकारी हो जाएगा व्यापार का तो अर्थ है चेष्टा क्रिया तो चेष्टा कहो क्रिया कहो ये व्यापार हो जाएगा ना उसका विकार हो जाएगा तो विकारी हो जाएगा आत्मा इसलिए अधिष्ठात्रा का अर्थ तो है प्रेरक नहीं लेकिन उनका कोई विकार रूप व्यापार नहीं है जैसे के अनुप में कहा गया था कि निर्विकार अधिष्ठाता है वो कार्यक्रम संघात का मनुष् मनोयत इत्यादि में कहा था, था से उसकी प्रवृत्ति अयस्कांत मनी के तरह है अयस्कांत के तरह है अयस्कांत है। कहते हैं चुंबक को तो चुंबक जैसे लोहे को पकड़ने के लिए दौड़ता नहीं है जो चुंबक की सन्निधि में आ जाता है लोहा तो वो अपने आप चुंबक की ओर खींच जाता है तो चुंबक जैसे निर्व्यापार स्थिति में रह करके प्रवर्तक बन जाता है लोहे का अपने सन्निधि में आए हुए उसे पकड़ करके रख चिपक करके रहता है लोहा ऐसे ही चुंबक के तरह आत्मा भी अपनी सन्निधि मात्र से कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक है इसे अधिष्ठात्रा शब्द से कहा जा रहा है उसकी सन्निधि ही उसकी प्रेरणा है और सन्निधि कोई विकार नहीं है निधि कहते सामिप्य वो व्यापक होने के कारण वो तो कार्यक्रम संघात के समीप रहेगा कि नहीं रहेगा तो सन्निधि ही व्यापार हुआ और उस संधि मात्र से कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक रूप जो मैं हूं ये अधिष्ठात्रा मयाकार से निकलेगा उस मुझे होना चाहिए उस मेरा यदि अभाव होगा तो कार्यक्रम संघात की प्रेरक के बिना प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी और वो जो अरिष्ठाता है सन्निधि मात्र से चे, चेतन में वह साक्षी भी है देखता भी है क्या देखता है तो कृता कृताकृत फल साक्षी भूतें तो कृत अकृत राज्य में अपने द्वारा नियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा क्या प्रजा की सुविधा के लिए किया जा रहा है संविधान के अनुसार और क्या नहीं किया जा रहा है ये हुआ पदाधिकारियों के द्वारा किया गया कार्य अकार्य उनका करना न करना जो निष्क्रिय अधिकारी है उसे हटा देता है राज, राजा सक्रिय है उसे रखते हैं तो ये कृताकृत -क्रित अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों का जो कर्तव्य कर्तव्य है कृताकृत -क्रित है और उसका जो फल है कृत का फल अकृत का फल और उन सब का साक्षी यानी साध्य साधन का साक्षी कृत क्रित हुआ साधन और फल हुआ साध्य तो पदाधिकारियों के द्वारा जो साधन किया जा रहा है साध्य साधन किया जा रहा है उसका साक्षीभूत माया साक्षी भूते न मया भवित ये अर्थ निकलेगा आगे है भोक्ता ये एक विशेषण तो क्रिता -क्रित, क्रिता -क्रित फल साक्षी भूत को भोक्ता का विशेषण बना दीजिए तो ये जो है भोक्तृत्व तो यही ही है साक्षित्व आत्मा का भोक्तृत्व है केवल साक्षित्व भोक्तृत्व उपलब्धित्व कहा जाता है ना उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को तो बस ये साध्य साधन के फल का साक्षी अंतर आत्मा बनकर के रहना आत्मा का यही भोक्तृत्व है और इस प्रकार के भोक्ता जो भोक्ता मुझे भवितव्यम यानी विद्यमान रहना होगा उस मेरा यदि सत्व नहीं होगा भवितव्य का अर्थ है विद्यमान होना चाहिए और यदि मैं न हो न भवितव्यम तो फिर ये कार्यक्रम संगात की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी इसलिए कार्यक्रम संगात की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए भोक्ता के रूप में यानी साक्षी के रूप में मुझे रहना जरूरी है इस शरीर में जैसे राजा को राज्य में रहना जरूरी है इसके लिए दृष्टांत था पुरस्य इव राग्ञा यहाज्ञा के पास में इति शब्द का अध्ययन करके अन्वय करना है सीक्षत सा इसके साथ स सा यानी परमेश्वर ईक्षत परमेश्वर ने ईक्षण किया यानी विचार किया क्या विचार किया तो ये विचार किया कि इस कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति मेरे बिना यदि होगी हो नहीं सकती ये तो निश्चित ये विचार से निकल आया तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए साक्षी के रूप में इस कार्यक्रम संघात में मुझे होना जरूरी है रहना जरूरी है ऐसा विचार परमेश्वर ने किया थोड़ी टीका है टीका को देखिए स्माद का अर्थ कर इत्यादि के बाद वाली टीका तो परेण अर्थात अन्य तो पर शब्द का अर्थ टीका कार किया अन्य नया का विशेषण है ना न यानी एक एक विशेषण का पदकृत्य बता रहे हैं यानी प्रयोजन बता रहे हैं तो परेण अर्थात अन्य स्वामिना और स्वामीना शब्द का अर्थ करते हैं अर्थिना स्वामी शब्द का अर्थ हुआ अर्थी प्रयोजनार्थी यानी प्रयोजन का अधिकारी उसी को यहां पर कहते हैं आगे अर्थिना का भी स्पष्टीकरण है वाघादि व्यवहार कृत उपकार भाजा तो वागादियों के द्वारा किया गया जो व्यवहार वाघ व्यवहार हुआ और उस व्यवहार से वाघ का व्यवहार क्या है वदनादि रूप व्यवहार और उस व्यवहार से होने वाला जो फल वो है उपकार और उस उपकार का भाग यानी अधिकारी उपकार शब्द का अर्थ प्रयोजन निकलेगा यहां पर तो वाघ के व्यापार से होने वाले प्रयोजन का अधिकारी ये अर्थ निकलेगा वागादि व्यवहार कृत उपकार भाग शब्द का तृतीया का एक वोचन है भाजा अधिकारी आधि, ना ये अर्थ निकलेगा और मूल में स्वामीना के बाद विशेषण है अधिष्ठात्रा तो उसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि वागादि आदि तो वाघादी का जो प्रेरक है उसे कहा जाता अधिष्ठाता शब्द का अर्थ है, है वाघ यानी प्रेरक और यहां पर प्रकरण चल रहा है वाघ व्यापारों का इसलिए वाघ का अपने अपने व्यापार में प्रवर्तक तो आत्मा में फिर अधिष्ठात यानी प्रेरकत्व आएगा तो उसका व्यापार प्रेरणा रूप हो जाएगा तो विकारी हो जाएगा आत्मा इस शंका का समाधान करने के लिए टीकाकार ने लिखा कि अधिष्ठातृत्व अयस्कावत चेतन साक्षी तया न व्यापार इत्याह कृता कृत तो कृताकृत क्रित फल साक्षी भूत न इसके लिए इसका ये अवतरण है ये विशेषण क्यों दिया गया इसे बताने के लिए कि आत्मा की निर्विकारता की सिद्धि के लिए ये विशेषण है आत्मा अधिष्ठाता जरूर है यानी प्रेरक जरूर है लेकिन विकारी नहीं है उसकी प्रेरणा रूप व्यापार विकार नहीं है अपितु अयश कांत जो चुंबक हैं, वो जैसे निर्विकार भाव में रह करके अपनी सन्निधि मात्रा से ही लोहे का प्रवर्तक बनता है ऐसे ही चेतन की भी सन, मात्र सन्निधान मात्रिधि मात्र ही प्रेरणा है तो मात्रम संधान मात्र अधिष्ठात ऐसा अधिष्ठात प्रेरणा रूप व्यापार वो कौन सा होगा तो सन्निधि मात्र ही और साक्षी तया न व्यापार तो साक्षी के रूप में वागादी व्यापार के निकट रहना वाघादी के निकट रहना व्यापार करने वाले वाघादी के निकट साक्षी के रूप में रहना यही उसकी संधान मात्र रूप प्रेरणा है चेतन की न व्यापार कोई अलग व्यापार नहीं है प्रेरणा जबरदस्ती किसी कार्य में वाघ आदि को उनके गोलक से निकाल करके प्रवृत्त नहीं करता हाथ पकड़ करके अभी तो बस सन्निधि मात्र से साक्षी बन करके रहता है इसे कृता कृत -क्रित फल साक्षी भूत इस विशेषण के द्वारा बताया गया है इसका अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि कृता कृताकृत यो तत्फल चित्यर्थ यानी कृता कृतयो हो साक्षी और तत्फल से चाक्षी कृताकृत है साधन और तत्फल है साध्य तो साध्य साधन का साक्षी अप फल साक्षित इत्यपि आह भोक्ता भोक्ता इस अंतिम विशेषण का अवतरण है टीका में कहते फल का साक्षी बनना ही भोक्ता बनना है साधन साक्षित्व है कर्तृत्व फल साक्षित्व है भोक्तृत्व तो इसलिए ये कहते फल साक्षित्व एवं भोक्तृत्व अभी इत्या इस अभिप्राय से ये विशेषण है भोक्ता और पुरस्य इव पुरस्व ये जो वाक्य के अंत में तृतीयांतराज्ञा पद है ना दृष्टांत वाक्य है पुरस्य इव पुरस्व यहां तो के वाक्य हैं तस्मा से लेकर के इसमें दृष्टांत को बताने वाला वाक्य भी आया दर्ष्टान्त को बताने वाला वाक्य भी आया प्रारंभ में दृष्टांत को बताया अंत में दृष्टांत बताया इस राग्ञा पद के पास में टीकाकार कहते हैं इति शब्द का अध्ययन करके इति क्षत इसके साथ अन्वय करना टिकाकार की राग्या इति अस्य इति पद टीकाकार की इति पूर्वेण अन्वय तो राग्या इस पद के बाद में इति पद का आध्याय करके इति स ईक्षत ये जो प्रथम ईक्षत वाक्य है न कथन नु इदमे सात इत्यादि इसके साथ अन्वय लगाना तो ऐसा भगवान ने विचार किया परमेश्वर ने यह विचार किया अब यदि नाम इत्यादि का अवतरण है और इसका अवतरण लिखने से पहले इसमें तीन स इक्षत ये तीन बार आया है न वाक्य मूल कंडिका में एकदम शुरू में एक है और बीच में दो है स इक्षत कथन नु इदम मदरिते एक हुआ दूसरा हुआ स इक्षत कतरेण प्रपद्या और तीसरा हुआ स ईक्षत यदि वाचा तो इसमें से सईक्षत इस प्रथम का भी व्याख्यान हो गया यदि परम चेतन तत्व न हो कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती ये इसका अर्थ निकला कथन नु इति रितिषाद और इस विचार का फल हुआ आगे जो तृतीय ईक्षण है उसका यह कर दिया ना कि स इक्षत यदि वाचा अभिव्यतम यदि तो जिस कारण से चेतन के बिना प्रवृत्ति जड़ की असंभव है उस कारण से परमेश्वर ने ये विचार किया कि मैं इसके अंदर प्रवेश करूं ये यदि वाचा अभिव्यक्तम इत्यादि का व्याख्यान भी हुआ अब ये जो व्याख्यान हुआ इसकी इसका वृत कथन करके यदि नाम इत्यादि से स सीक्षत कतरेण प्रपद्या जो द्वितीय ईक्षण है ना इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं किससे यदि नाम एतत्स कार्य से परार्थत्वम इत्यादि भाष्यवाक्य से मूल कंडिकास्थ द्वितीय ईक्षण वाक्य का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है इसके लिए आगे कहते हैं टीकाकार इत्यादि से टीका को देखिए कि एवं वाग व्यवारनादी कम, व्यवारनादी कार्य मया मया इति इति इति आत्मस्वरूप स वाचा क्षत यदि वाचा इत्यादि अथ कॉम स प्रवेश प्रयोजन इति इति स कतरेण तत्प्रवेश प्रोजनकथनाथ कथनूद्यल्यवात्तकतरेण्यन व्यवहितमीकृष्य व्याचे तो ये कहते हैं तीसरा जो सईक्षत ये तीसरा ईक्षण वाक्य है स इक्षत वाच, यदि वाचा अभिव्यतम यदि प्राणेना अभिप्राणितम इत्यादि इसकी व्याख्या पहले कर रहे हैं और बीच में जो स इति ये न इक्षण वाक्य है ना इसका व्याख्यान बाद में करेंगे बाद आ, मूल में पाठ क्रम के अनुसार जो बाद में है उसका पहले व्याख्यान कर रहे हैं और बीच में जो आया है उसका बाद में द्वितीय का प्रथम का व्याख्यान होने के बाद द्वितीय का व्याख्यान होना चाहिए था ना लेकिन द्वितीय वाक्य का व्याख्यान न करके तृतीय वाक्य का व्याख्यान करने जा रहे भाष्यकार भगवान ये यहाँ पर अवतरण टीका में टीकाकार बता रहे हैं तो एवं वाग व्यवहारणादि कार्य सिद्ध्यर्थम मैया प्रवेश उक्त प्रथम वाक्य के द्वारा बताया गया कि चेतन के बिना चेतन जो मैं हूं उस मेरे मेरे बिना वाघादी का व्यवहार सिद्ध नहीं हो पा रहा है इसलिए मुझे कार्यक्रम संघात में प्रवेश कर लेना चाहिए वागादी, की, वागादी से सन्निहित रहना चाहिए तभी उनका व्यापार होगा ये अभी प्रथम वाक्य के व्याख्यान के समय भाष्यकर भगवान ने बताया आगे कहते हैं, इति उक्तवा आत्मस्वरूप मया कहत्मस्वूपबोधार्थ मैं प्रवेश सईक्षत यदि वाचा वाचाभत अथ वाक्यम् <coughs> यह जो तृतीय वाक्य है तृतीय इक्षण वाक्य वह किस लिए है वो कहां से शुरू होकर के कहा तक जा रहा है तो स इक्षत यदि वाचा अभिव्यहित यहां से प्रारंभ होकर के अथ को अहम इति इति स इक्षत ऐसे तृतीय इक्षण वाक्य यहां तक आएगा अथ को अहम यहाँ तक तो इस तृतीय वाक्य के द्वारा क्या बताया जा रहा है तो ये, ये वाक्य आया है मूल कारिका में मूल कंडिका में स्वरूप बोधाथम च मया मैया इति वक्त तृतीय वाक्य का उद्देश्य है कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति की सिद्धि ये प्रथम वाक्य का उद्देश्य बताया लेकिन कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति को सिद्ध करना इससे तो संसार सिद्ध हो जाएगा असंसारी तो आत्मा सिद्ध हो जाएगा साथ में मोक्ष का साधन आत्मज्ञान भी बताना है ना इसलिए आगे कहते हैं कि आत्म स्वरूप बोधार्थंच मया प्रवेश यदि इस कार्यक्रम संघात में मैं प्रविष्ट न हूं तो ज्ञान भी किसी को नहीं हो पाएगा मोक्ष का साधनभूत जो आत्म साक्षात्कार है वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में हू ऐसा करामलक साक्षात्कार मोक्ष का साधन है ना न साक्षात्कार भी सिद्ध नहीं हो पाएगा कब यदि प्रवेश नहीं होगा परमात्मा का तो, तो परमात्मा का कार्यक्रम संगात में प्रवेश का ये द्वितीय उद्देश्य हुआ दो फल हुए ना एक तो कार्यक्रम संगात की प्रवृत्ति सिद्ध हो जा तो लौकिक फल सिद्ध हो जाएगा संसार कार्यक्रम संगात की प्रवृत्ति होने से ही संसार होता है कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में भाजता है वो क्रिया साक्षित्व है कर्तृत्व और फल साक्षित्व है भोक्तृत्व लेकिन क्रिया साक्षित्व और फल साक्षित्व भी से रहित तो इन दोनों से रहित तो, केवल साक्षी मात्र चेतन दृष्टा निर्विशेष वो मैं हूं इस ज्ञान से मोक्ष होगा ये ज्ञान भी कब होगा यदि कार्यक्रम संघात में साक्षी के रूप में यह प्रविष्ट होगा चेतन इसलिए कहते हैं आत्म स्वरूप बोधार्थंच मया प्रवेश तो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी जिज्ञासु को हो जाए इसके लिए भी मेरा प्रवेश कार्यक्रम संघात में आवश्यक है इति वक्तुम इसे बताने के लिए तृतीय वाक्य है इसलिए कहा कि स इक्षत यदि वाचा अभिव्यहितम इत्यादि अथ को जो तृतीय वाक्य है इतना वह इसी बात को बताने के लिए है कि प्रवेश कार्यक्रम संघात में चेतन का होगा तभी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मैं हूं ऐसा साक्षात्कार होगा और अद्वैत विषयक अज्ञान निवृत्त होगा और उसका कार्य द्वैताभास रूप अध्यास भी निवृत्त होगा और एक चिदानंद ही चिदानंद अवस्थित रहेगा इसके लिए जरूरी है प्रवेश ये बताता है तृतीय वाक्य और तत्प्रवेश प्रयोजन कथनाथत्व कथन इदम् इति इति तुल्यत्वातो तो अब ये प्रथम वाक्य और तृतीय वाक्य में समानता है प्रथम वाक्य भी चेतन का कार्यक्रम संघात में प्रवेश का फल बताता है और तृतीय वाक्य भी कार्यक्रम संघात में चेतन के प्रवेश का फल बताता है लेकिन दोनों वाक्यों के द्वारा बताया गया फल अलग अलग है वो अलग बात है प्रथम वाक्य के द्वारा चेतन के कार्यक्रम संघात में प्रवेश का फल बताया गया कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति की सिद्धि लेकिन फल कथन हुआ न उससे भी प्रवेश के फल का कथन और तृतीय वाक्य के द्वारा जो कार्यक्रम संघात में परमात्मा का प्रवेश बताया जा रहा है उस प्रवेश का प्रयोजन है आत्मस्वरूप बोध तो ये भी कार्यक्रम संगात में आत्म चेतन के प्रवेश का फल कथन करने वाला वाक्य है तो दोनों में समानता क्या हुई कि परमात्मा का कार्यक्रम संगात में प्रवेश फल कथन यह व्यापार दोनों का एक जैसा है तो इसी समानता को देख करके प्रथम वाक्य और तृतीय वाक्य के बीच में द्वितीय वाक्य का व्यवधान होने पर भी द्वितीय वाक्य से व्यवहित है प्रथम वाक्य के लिए तृतीय वाक्य तो भी ये समानता देख करके पहले तृतीय वाक्य का व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं ये टीकाकार कहते हैं कि प्रवेश प्रयोजन कथनाथत् कथन नु इदम इति वाक्युल्यवाद कथन नु इदम इति वाक्य प्रथम वाक्य और उस प्रथम वाक्य के साथ तुल्यत्व समानता है किसकी तृतीय वाक्य की सीक्षत कतरेण वाक्यन व्यवहित ये, वा ये तुल्यवात का ये कर लेना तृतीय वाक्य की समानता है प्रथम वाक्य के साथ उदरान्वय अब आगे कहते हैं कि स सतरेन वाक्य न व्यवहित अपि तो स ईक्षत कतरेन ये है द्वितीय वाक्य मूल कंडिका में देखोगे ना तो स ईक्षत कतरेन प्रपद्य ये वाक्य है द्वितीय वाक्य बीच में आया हुआ प्रथम और तृतीय वाक्य के बीच में आया हुआ वाक्य इसलिए कहते हैं इस द्वितीय वाक्य के द्वारा अपि वो कौन हुआ तृतीय वाक्य व्यवहितम तृतीयम वाक्यम ऊपर से जोड़ सकते हैं जो पहले वाक्य पद आया है ना उसका ये विशेषण है तो द्वितीय वाक्य तृतीय वाक्य का आकृष्य व्याचृ तो तृतीय वाक्य का यहीं पर आकर्षण करके व्याख्यान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं जो उत्तर वाक्य को पूर्व में लाया जाता है तो आकर्षण कहा जाता है पूर्व वाक्य को उत्तर में ले जाया जाता है तो अनुवृत्ति कहा जाता है तो अनुवृत्ति ये यहां पर अनुवृत्ति नहीं आकर्षण है नहीं पहले ले, ले लिया पाठक्रम के अनुसार बाद में होना था वो पहले व्याख्यान कर रहा है उसका किससे तो कहते यदि नाम इति यदि नाम इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं तृतीय वाक्य का <coughs> तो भाष्य को देखिए यदि नाम ये तत्स कार्य परार्थत्व आगे क्या है माँ दीर्घ है परमार्थीनम ये दीर्घ है कि रस्व है ये दीर्घ है सबके पास ये हां? दूसरे गीता गित, प्रेस की श्रृंगिरी रस, रस्व होता तो अच्छा है ना इसलिए कि कार्यक्रम संघात से अन्य को दिखाना है ना न तो इसलिए रसो होना ठीक है तो परम और अर्थिनम अरे अवग्रह का चिन्ह भी नहीं होना चाहिए सब अर्थिनम अलग है तो परम का अर्थ है अन्यम जैसे पहले था परेण ऐसे यहां पर भी परार्थत्व ये जो संघात संगत कार्य से परार्थत्व इसी का व्याख्यान है परम अर्थिनम तो कार्यक्रम संघात से अन्य जो अर्थी हूम मैं ये माम के विशेषण है न दोनों तो परम माम और मेतनमतरे नएत पूर कार्यम तत्स्वामीन तो ये कहते हैं यदि ये, ये जो संगत कार्य है घत कार्य है वदनादि रूप व्यापार संगत कहते हैं कार्यक्रम संघात को और उनका जो कार्य है यानी व्यापार है वदनादि रूप क्रिया और उसका जो वो जो वदनादी रूप व्यापार है वह उसमें जो परार्थत्व है कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति परार्थ है ना संघातस्य से परार्थत्वात ये कहा जाता है तो कार्यक्रम संघात की जो प्रवृत्ति हो रही है वो अपने से अतिरिक्त चेतन के लिए है तो जिसके लिए है उसके बिना ही यदि भवेत क्या परार्थत्वम कार्यक्रम संघात से अन्य जो मैं हूं कार्यक्रम संघात प्रवृत्ति का प्रयोजनार्थी उस मेरे बिना ही चेतन मेरे बिना ही ये परार्थत्व भवेत संगत कार्य भवेत का कर्ता है परार्थत्व तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति में परार्थत्व उस कार्यक्रम संघ्रह से अतिरिक्त चेतन मेरे बिना ही यदि भवेत ऐसा करना यदि होगा तो अथ को अहम ऐसान्वय करना बीच में तो दृष्टांत है तो अथ को अहम यानी को अहम का करते है किम स्वरूपो अहम ऐसा अर्थ निकालना कि मैं किस कि स्वरूप वाला हो जाऊंगा फिर यदि इस तृतीय वाक्य को यह दिखाना है ना कि कार्यक्रम संघात में प्रवेश परमात्मा का आत्मबोधार्थ है आत्म स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए है ये दिखाने के लिए ये अर्थ कर रहे हैं कि यदि कार्यक्रम संघात के प्रवृत्ति में परार्थत्व चेतन के बिना ही सिद्ध हो जाए तो अथ यानी यदि अथ का हो जाएगा तरी तदा कहो तरी कहो तब तो को अहम यानी किन स्वरूप कश्य स्वामी मैं किस स्वरूप वाला हो जाऊंगा और किसका स्वामी हो जाऊंगा का मतलब मेरा ज्ञान नहीं हो पाएगा कोई मुझे जान नहीं पाएगा मेरे बिना ही यदि कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति हो जाएगी तो किसी को भी मेरा आत्म रूप से बोध नहीं हो पाएगा का मतलब मुक्त नहीं हो पाएगा कोई ऐसा विचार परमेश्वर कर रहे हैं इसलिए अधिकारी को मेरे स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रवेश जरूरी है ये दिखाना है बीच में उदाहरण ये है कि पूर पौर कार्यम इव तत्स्वामिनम तो पूर्व के कार्य के लिए नियुक्त पूर पौर यानी में निवास करने वाले जो नागरिक उन नागरिकों के कार्य है बलिनेट आदि ये तत्स्वामिनम यानी पूर्व स्वामिनम तत्मी तत्मिनम में तत्कार पूर्व तो पूर्व स्वामी जो राजा है उसके बिना कैसे हो पाएगा तो यदि हो जाएगा तो फिर राजा को कौन पूछेगा पूर्व का कार्य यदि बिना राजा के ही सिद्ध हो जाएगा तो राजा को कोई जानेगा ही नहीं इस राजा का इस नगर का राजा कौन है ऐसे ही परमेश्वर इस कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट नहीं होंगे तो कार्यक्रम संघात को बनाकर बनाने वाला और ये समस्त कार्यक्रम संघात रूपी पूर्वों का स्वामी कौन है ऐसे कैसे पता चलेगा ऐसा विचार परमेश्वर ने किया कि यदि अहम कार्यक्रम संघातम अनुप्रवेश रीतादि फलम न उपलभेय राजा इव पुरम आवेश अधिकृत पुरुषेक्षण यहाँ तक ये यह वाक्य है लंबा है इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल